मैं काल हूं चित्र कोट में चारों और श्री राम की महिमा का गुणगान होने लगा था उनकी कुटिया के आसपास कई गांव बस गए थे भोर होते लोग उनके दर्शन के लिए इकट्ठे हो जाते श्री राम भोले भाले ग्रामीणों के साथ बैठकर उनके सुख दुख किंतु वनवास की अवधि को वो एक स्थान पर कैसे इसलिए एक दिन सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट से महर्षि अत्रि के आश्रम की ओर चल पड़े। लक्ष्मण, कुछ ही देर में हम महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुंच जाएंगे और वहां कुछ घड़ी विश्राम करने के बाद हम पुनः अपनी यात्रा आरंभ करेंगे। पर स्वामी, कहीं हम महर्षि की साधना में बाधा तो नहीं बनेंगे? ये उन इस समय वो अपने शिष्यों के साथ विचार-विमर्श करते हैं। आपको उनके संबंध में इतनी जानकारी कैसे है भैया? पुष्प की सुगंध और व्यक्ति की महानता कभी छिपी नहीं रह सकती लक्ष्मण। महर्षि अत्री और उनकी पत्नी देवी अनुसुइया को कौन नहीं जानता? देवतागण भी देवी अनुसुइया का नाम बड़ी श्रद्ध उनसे बड़ी सती साध्वी संसार में कोई नहीं है। जानती हो सीते, एक बार स्वर्ग लोक में बात छिड़ी कि संसार में सबसे बड़ी सती कौन है। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों साधु के वेश धरकर देवी अनुसुरिया की सतीत्व की परीक्षा लेने उनके आश्रम पहुँचे। अच्छा? फिर क्या हुआ स्वामी? आश्रम पहुँचकर तीनों देव लगे प्रभु का नाम लेने अब लोग सुनिरनच हर हर बम बम जय हो जय हो हे ईश्वर धन्य भाग हमारे जो आप साधु लोग हमारे द्वार पधारे हैं हमें अपनी सेवा का अवसर दें हम किसी, हम किसी के, द्वार के द्वार पर यूं ही नहीं रुकते देव दे। हम परम ज्ञानी हैं हमारी साधना निराली है इसलिए हमारी सेवा साधारण मनुष्य नहीं कर सकते ऐसा ना कहें आप सेवा भक्ति ही तो हमारे जीवन का आधार है यदि आप वही नहीं स्वीकार करेंगे तो हमारे जीवन का क्या अर्थ रह जाएगा हम चाहते हैं देवी कि ये अवसर आपको अश्विनी पर हमें दुख है देवी कि आप हमारी सेवा नहीं कर सकेंगी क्योंकि हम मिर्वस्त्र स्त्री का ही आतिथ्य स्वीकार करते हैं। यदि तुम इसके लिए तैयार हो, तो तुम्हारी कुटी में आ सकते हैं और तुम्हारा आतिथ्य ग्रहण कर सकते हैं, देवी। बोलो, क्या तुम्हे ये स्वीकार है? ये क्या दिया कह दिया त्रिदेवों ने भैया? ऐसा कहकर तो उन्� फिर देवी अनुसिया ने क्या किया भैया? क्या करती? त्रिदेवों की ये बातें सुनकर एक पल तो देवी अनुसिया कहाँ गई? आ, आ, आप ये क्या कह रहे हैं महात्मा? एक विवाहिता के लिए कैसे संभव है? और फिर अभी तो मेरे पति भी इस समय कुटी में नहीं हैं। तो ठीक है देवी, हम चलते हैं। अलक्ष्मण जल हराम बमबम जय हो। तो त्रिदेव द्वार से लौट गए? ये तो बहुत अशब हुआ स्वामी। फिर क्या हुआ भैया? देवी अनुसिया ने अपने धर्म की रक्षा कैसे की? तीनों देवों ने तो देवी अनुसिया को धर्म संकट में ही डाल दिया भैया। परीक्षण लेने के लिए ही तो त्रिदेव आए थे सीते। कोई भी पतिव्र क्या ऐसी परीक्षा दे सकती है सती अनुसया ने अवश्य ही मना कर दिया होगा मना करने से आतित्य धर्म पूरा नहीं होता और स्वीकार करने में सतेत्व भंग हो जाता ऐसी कठिन परिस्थिति में भी सती अनुसया ने अपनी सतेत्व की रक्षा की थी सीता सीता अभी तक नहीं समझ सकी थी कि देवी अनुसया ने अपने धर्म की कैसे की होगी जबकि अन्सुया ने अपने तप और साधना से ये जान लिया था कि वो महात्मा कोई और नहीं ब्रह्मा विष्णु और महेश अर्थात् शापशात्री देव और तब उन्होंने इस धर्म संकट से उबरने का अनोखा हल निकाला अलौकिक जंजल हर हर बम बम जय हो महात्मा तुम मुक्ति सत्कार नहीं कर सकती तेरी इसीलिए हम प्रस्थान करते हैं अलक जंजल ठहरिए महात्माओं मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ अलक जंजल हर बम, बम बम बम देवी अनुसुया ने अपने तप के बल से ब्रह्मा विष्णु और महेश को नन्हे दूध मुँहे बालक बना दिया था और बालक के सामने तो माता निर्वस्त्र हो ही सकती है तीनों देव अनुसूया की कुटी में किलकारियां भरने लगे थे चुप हो जाओ मेरे लाल चुप हो जाओ मैं अभी तुम तीनों को दूध पिलाती हूं अब बताओ सबसे पहले कौन दूध पिएगा उधर अपने पतियों के देर तक न लौटने पर ब्रह्माणी लक्ष्मी और पार्वती चिंतित हो गई अंततः वो उन्हें ढूंढने निकली और उधर ऋषि अत्रि लौट भी आए ये तीन शिशु कौन है देवी अनुसोया स्वामी आप स्नान ध्यान के लिए निकले थे तब ब्रह्मा विष्णु और महेश साधु वेश में, में मेरी परीक्षा लेने आए थे इनकी शर्त ऐसी थी कि मुझे इन्हें बालक बनाना पड़ा <laughs> आप महान है देवी देवी पार्वती महर्षि अत्रि के आश्रम में कोई बालक तो है नहीं फिर बच्चों की किलकारी कैसे सुनाई दे रही है हां देवी सरस्वती चलिए देखते हैं हो सकता है अपने स्वामियों की कोई सूचना मिले मेरा प्रणाम स्वीकार करें देवियों आप तीनों का एक साथ कैसे आना हुआ आपकी कुटी में वो बालक कौन है देवियां अनुसूया ये बालक कहां है देवियों इन्हें तो बालक बनाना पड़ा है ध्यान से तो देखिए आप इन्हें अवश्य पहचान लेंगी अरे ये तो हमारे पति हैं ये आपने क्या किया देवी अनुसूया इनकी शर्त मानने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा देवियों ये तीनों मुझे निर्वस्त्र देखना चाहते थे, तो मुझे इनकी माता बनना पड़ा। तीनों देवियाँ अपने पतियों को बालक के रूप में देखकर आश्चर्यचकित। अब वो समझ ही न पाएं कि वो क्या करें और क्या ना करें। फिर उन्होंने क्या किया स्वामी? सती अनुसुइया को उन तीनों देवियों की दशा पर दया आ गई, और उ तीनों देव तो बहुत लज्जित हो गए होंगे भैया। वो सती अनुषया की परीक्षा लेने आए थे और उनकी ही परीक्षा हो गई। ऐसी ही महान थी मार्शियत्री की पत्नी देवी अनुसुइया। आप धन्य हैं देवी अनुसुइया, धन्य हैं आप। श्रीराम, सीता और लक्ष्मण मार्शियत्री के आश्रम तक पहुंच गए। मार्शियत्री ने उनका और फिर जानकी सती अनुसुया का आशीर्वाद देने उनकी कुटी में गईं ले अनुसुया चरण रज मान सहित मुस्काए ऋषि पत्नी तब प्रेम से रिशी पत्नी तब प्रेम से ली